दुखिया इस नासी पर डाल दो नजरिया इस नास पर डाल दो एक नजर। सारी बगिया बिना जल के मुरझा गई मेरे बारिश हुई भी तो क्या फायदा लाडली राज का प्यारी करुणा राम तब तक यो रोटी होगी बना मेरा पेरे शिवा कोई और नहीं मेरा रे शिवा कोई और नहीं मेरे दुख का कोई और छोर नहीं मेरे दुख का कोई और छोर नहीं मेरी हालत पे मेरी हालत पे आता तरस क्यों नहीं इन जन्मों के कर्मों की है ये सजा दाड़ी दाड़ी का प्यारी करुणा तक करुणा पता एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं नहीं एक पल भी बिना तेरे कटता नहीं तू चरणों से रख मुझको यो ना सका लाडली प्यारी करुणा मई तक, तक यो रो ते रहोगी प्रार्थना सुनकर के राजा ने कृपा करती हैं और इनको दर्शन देती हैं इनको दर्शन देती हैं उसके बाद इनका लीलाओं में प्रवेश हो गया सखी भाव से जीवन के अंतिम दिनों यही प्रेम माधुरी बाई वृंदावन में रही हैं इन्होंने एक बार कहा था मती जी को कि मती कभी मैं अपने आप को मानती थी कि मैं दुनिया की सबसे अभागी नारी हूं कभी जयपुर में थी यही मानती थी कि मैं दुनिया की सबसे अभागी नारी हूं लेकिन आज आज मैं तुमसे कह रही हूँ दिल की बात दुनिया में मुझसे भाग्यशाली कोई और नारी नहीं मेरा सुहाग है मेरे शाम सुनकर भक्ति का चमत्कार मत शर्ण सारे ठाकुर जी के पास ले जाऊ मंदिर में जिनकी मैंने जीवन भर सेवा की है। ले गए प्रणाम किया प्रणाम करके जो भी परस्पर भक्त भगवान की वार्तालाप उसके बाद कमरे में लेके जाते शरीर को छोड़ दिया चले गए सादा के लिए अपने प्रीतम के घर सती भार शेष कथक बोल वृंदावन बिहारी